टॉक, ज्योतिष विज्ञान नंबर वन भाग एक ज्योतिष शायद सबसे पुराना विषय और एक अर्थों में सबसे ज्यादा तिरस्कृत विषय भी है सबसे पुराना इसलिए कि मनुष्य जाति के इतिहास की जितनी खोजबीन हो सकी है उसमें ज्योतिष ऐसा कोई भी समय नहीं था जब मौजूद न रहा हो जीसस से पच्चीस हजार वर्ष पूर्व सुमेर में मिले हुए हड्डी के अवशेषों पर ज्योतिष के चिन्ह अंकित है पश्चिम में पुरानी से पुरानी जो खोजबीन हुई है वो जीसस से 25,000 वर्ष पूर्व इन हड्डियों की है जिन पर ज्योतिष के चिन्ह और चंद्र की यात्रा के चिन्ह अंकित है लेकिन भारत में तो बात और भी पुरानी है ऋग्वेद में पंचानबे हजार वर्ष पूर्व ग्रह नक्षत्रों की जैसी स्थिति थी उसका उल्लेख इसी आधार पर लोकमान्य तिलक ने यह तय किया था कि ज्योतिष नब्बे वर्ष से ज्यादा पुराने तो निश्चित ही होने चाहिए क्योंकि वेद में यदि पंचानबे हजार वर्ष पहले जैसी नक्षत्रों की स्थिति थी उसका उल्लेख है तो वो उल्लेख इतना पुराना तो होगा ही क्योंकि उस समय जो स्थिति थी नक्षत्रों की उसे बाद में जानने का कोई भी उपाय नहीं था अब हमारे पास ऐसे वैज्ञानिक साधन उपलब्ध हो सके हैं कि हम जान सकें अतीत में कि नक्षत्रों की स्थिति कब कैसी रही होगी ज्योतिष की सर्वाधिक गहरी मान्यताएं भारत में पैदा हुई सच तो यह है कि ज्योतिष के कारण ही गणित का जन्म हुआ ज्योतिष की गणना के लिए ही सबसे पहले गणित का जन्म हुआ और इसीलिए अंक गणित के जो अंक हैं वो भारतीय हैं सारी दुनिया की भाषाओं में एक से लेकर नौ तक जो गणना के अंक हैं, वे समस्त भाषाओं में जगत की भारतीय और सारी दुनिया में नौ डिजिट नौ अंक स्वीकृत हो गए उसका भी कुल कारण इतना है कि वे नौ अंक भारत में पैदा हुए और धीरे धीरे सारे जगत में फैल गए जिसे आप अंग्रेजी में नाइन कहते हैं वो अंग्रेजी के संस्कृत के नौ का ही रूपांतरण है जिसे आप एट कहते हैं वो संस्कृत के अष्ट का ही रूपांतरण है एक से लेके नौ तक जगत की समस्त सभ्य भाषाओं में गणित के जो अंकों का प्रचलन है वो भारतीय ज्योतिष के प्रभाव में हुआ भारत से ज्योतिष की पहली किरणें सुमेर की सभ्यता में पहुंची सुमेरियंस ने सबसे पहले ईसा से 6000 वर्ष पूर्व पश्चिम के जगत के लिए ज्योतिष का द्वार खोला सुमेरियंस ने सबसे पहले नक्षत्रों के वैज्ञानिक अध्ययन की आधारशिलाएं रखी उन्होंने बड़े ऊंचे 700 फीट ऊंचे मीनार बनाए और उन मीनारों पर सुमेरियन पुरोहित 24 घंटे आकाश का अध्ययन करते थे दो कारणों से एक तो सुमेरियन को इस गहरे सूत्र का पता चल गया था कि मनुष्य के जगत में जो भी घटित होता है उस घटना का प्रारंभिक स्रोत नक्षत्रों से किसी न किसी भांति संबंधित है जीस से छह हजार वर्ष पहले सुमेरियंस की यह धारणा कि पृथ्वी पर जो भी बीमारी पैदा होती है जो भी महामारी पैदा होती है वो सब नक्षत्रों से संबंधित है अब तो इसके लिए वैज्ञानिक आधार मिल गए हैं और जो लोग आज के विज्ञान को समझते हैं वो कहते हैं सुमेरियंस ने मनुष्य जाति का असली इतिहास प्रारंभ किया ऐतिहासज्ञ कहते हैं कि सब तरह का इतिहास सुमेर से शुरू होता है 1920 सौ बीस में चिजेवस्की नाम के एक रूसी वैज्ञानिक ने इस बात की खोजबीन की कि जब भी सूरज पर सूरज पर हर 11 वर्षों में पीरियडिकली बहुत बड़ा विस्फोट होता है सूर्य पर हर 11 वर्ष में आणविक विस्फोट होता है और चिजवस्की ने यह खोजबीन की कि जब भी सूरज पर 11 वर्षों में आण्विक विस्फोट होता है तभी पृथ्वी पर युद्ध और क्रांतियों के सूत्रपात होते हैं और उसने कोई 700 वर्ष के लंबे इतिहास में सूरी पर जब भी दुर्घटना घटती है तभी पृथ्वी पर दुर्घटना घटती है इसका इतना वैज्ञानिक विश्लेषण किया कि स्टेलिन ने उसे 1920 में उठा के जेल में डाल दिया वो स्टेलिन के मरने के बाद ही चेजेवस्की छूट सका क्योंकि स्टेलिन के लिए तो अजीब बात हो गई मार्क्स का और कम्युनिस्टों का ख्याल है कि पृथ्वी पर जो क्रांतियां होती हैं उनका कारण मनुष्य के बीच आर्थिक बेभिन्न है और चेजेवस्की कहता है कि क्रांतियों का कारण सूरज पर हुए विस्फोट अब सूरज पर हुए विस्फोट और मनुष्य के जीवन की गरीबी और अमीरी क्या संबंध अगर चेजेबस्की ठीक कहता है तो मार्स की सारी की सारी व्याख्या मिट्टी में चली जाती है तब क्रांतियों का कारण वर्गीय नहीं रह जाता है तब क्रांतियों का कारण ज्योतिषीय हो जाता है चेजेबस्की को गलत तो सिद्ध नहीं किया जा सका क्योंकि 700 साल की जो गणना उसने दी थी वो इतनी वैज्ञानिक थी और सूरज में हुए विस्फोटों के साथ इतना गहरा संबंध उसने पृथ्वी पर घटने वाली घटनाओं का स्थापित किया था कि तो उसे गलत सिद्ध करना तो कठिन था लेकिन उसे साइबेरिया में डाल देना आसान था स्टेलिन के मर जाने के बाद ही चेजेवस्की कोश्यो साइबेरिया से मुक्त कर पाया इस आदमी के 50 साल जीवन के कीमती साइबेरिया में नष्ट हुए छूटने के बाद भी वो चार छह महीने से ज्यादा जीवित नहीं रह सका लेकिन छह महीने में भी वो अपनी स्थापना के लिए और नए प्रमाण इकट्ठे कर गया है पृथ्वी पर जितनी महामारियां फैलती हैं उन सबका संबंध भी वो सूरज से जोड़ गया है सूरज जैसा हम साधारणता सोचते हैं ऐसा कोई निष्क्रिय अग्नि का गोला नहीं है अत्यंत सक्रिय और प्रतिपल सूरज की तरंगों में रूपांतरण होते रहते हैं और सूरज की तरंगों का जरा सा रूपांतरण भी पृथ्वी के प्राणों को कंपित करता है इस पृथ्वी पर कुछ भी ऐसा घटित नहीं होता जो सूरज पर घटित हुए बिना घटित हो जाता हो जब सूर्य का ग्रहण होता है तो पक्षी जंगलों में गीत गाना 24 घंटे पहले से बंद कर देते पूरे ग्रहण के समय तो सारी पृथ्वी मौन हो जाती है पक्षी गीत गाना बंद कर देते सारे जंगलों के जानवर भयभीत हो जाते किसी बड़ी आशंका से पीड़ित हो जाते बंदर वृक्षों को छोड़कर नीचे आ जाते भीड़ लगा के किसी सुरक्षा का उपाय करने लगते हैं और एक आश्चर्य की बंदर जो निरंतर बातचीत और सोरगुल में लगे रहते हैं सूर्य ग्रहण के वक्त बंदर इतने मौन हो जाते हैं जितने साधु और सन्यासी भी नहीं होते चेजवस्की ने ये सारी की सारी बातें स्थापित की सुमेर में सबसे पहले ये ख्याल पैदा हुआ उसके बाद स्विस पैरासिलिस नाम का एक चिकित्सक उसने एक बहुत अनूठी मान्यता स्थापित की और वो मान्यता आज नहीं कल सारे मेडिकल साइंस को बदलने वाली सिद्ध होगी अब तक उस मान्यता पर बहुत जोर नहीं दिया जा सका क्योंकि ज्योतिष त्रस्कृत विषय है सर्वाधिक पुराना लेकिन सर्वाधिक त्रस्कृत यद्यपि सर्वाधिक मान्य भी अभी फ्रांस में पिछले वर्ष गणना की गई तो सैंतालीस प्रतिशत लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं कि वो विज्ञान है फ्रांस में अमेरिका में मौजूद 5000 बड़े ज्योतिषी दिन रात काम में लगे रहते हैं और उनके पास इतने कस्टमर्स हैं कि वो काम निपटा नहीं पाते करोड़ों डॉलर अमरीका प्रतिवर्ष ज्योतिषियों को चुकाता है अंदाज है कि सारी पृथ्वी पर कोई अठहत्तर प्रतिशत लोग ज्योतिष में विश्वास करते हैं लेकिन वे अठहत्तर प्रतिशत लोग सामान्य वैज्ञानिक विचारक बुद्धिवादी ज्योतिष की बात सुन के ही चौंक जाते हैं सीजजुंग ने कहा है कि 300 वर्षों से विश्वविद्यालयों के द्वार ज्योतिष के लिए बंद है यद्यपि आने वाले तीस वर्षों में ज्योतिष तुम्हारे दरवाजों को तोड़कर विश्वविद्यालयों में पुनः प्रवेश पाकर रहेगा पाकर रहेगा प्रवेश इसलिए कि ज्योतिष के संबंध में जो जो दावे किए गए थे उनको अब तक सिद्ध करने का उपाय नहीं था लेकिन अब उनको सिद्ध करने का उपाय है पैरासीस ने एक मान्यता को गति दी और वो मान्यता ये थी कि आदमी तभी बीमार होता है जब उसके और उसके जन्म के साथ जुड़े हुए नक्षत्रों के बीच का तारतम्य टूट जाता है इसे थोड़ा समझ लेना जरूरी है उससे बहुत पहले पाइथागोरस ने यूनान में कोई ईसा से छह हजार वर्ष पूर्व ना आज से कोई पच्चीस हजार आज से कोई पच्चीस सौ वर्ष पूर्व ईसा से छह सौ वर्ष पूर्व पाइथागोरस ने प्लेनेटरी हारमोनी ग्रहों के बीच एक संगीत का संबंध है इसके संबंध में एक बहुत बड़े दर्शन को जन्म दिया था और पाइथागोरस ने जब यह बात कही थी तब वो भारत और इजिप्ट इन दो मुल्कों की यात्रा करके वापस लौटा था पाइथोगोरस जब भारत आया तब भारत बुद्ध और महावीर के विचारों से तीव्रता से आप्लावित आप था पाइथागोरस हिंदुस्तान से वापस लौट के जो बातें कहा है उसमें उसने महावीर और विशेषकर जैनों के संबंध में बहुत सी बातें महत्वपूर्ण कही उसने जैनों को जैनोसोफिस्ट कहकर पुकारा है सोफिस्ट का मतलब होता है दार्शनिक और जैनों का मतलब तो जैन तो जैन दार्शनिक को पाइथागोरस ने जेनोसोफिस्ट कहा है नग्न रहते हैं इस सारी बात की है पाइथागोरस मानता था कि प्रत्येक नक्षत्र या प्रत्येक ग्रह या उपग्रह जब यात्रा करता है अंतरिक्ष में तो उसकी यात्रा के कारण एक विशेष ध्वनि पैदा होती प्रत्येक नक्षत्र की गति एक विशेष ध्वनि पैदा करती है और प्रत्येक नक्षत्र की अपनी व्यक्तिगत निजी ध्वनि है और इन सारे नक्षत्रों की ध्वनियों का एक तालमेल है जिसे वो विश्व की संगीतबद्धता हार्मनी कहता था जब कोई मनुष्य जन्म लेता है तब उस जन्म के क्षण में इन नक्षत्रों के बीच जो संगीत की व्यवस्था होती है वो उस मनुष्य के उस प्राथमिक सरलतम संवेदनशील चित्त पर अंकित हो जाती है वही उसे जीवनभर स्वस्थ और अस्वस्थ करती है जब भी वो अपनी उस मौलिक जन्म के साथ पाई गई संगीत व्यवस्था के साथ तालमेल बना लेता है तो स्वस्थ हो जाता है और जब उसका तालमेल छूट जाता है तो अस्वस्थ हो जाता है पैरासिलस ने इस संबंध में बड़ा महत्वपूर्ण काम किया वो किसी मरीज को दवा नहीं देता था जब तक उसकी जन्म कुंडली ना देख ले और बड़ी हैरानी की बात है कि पैरासिलिस ने जन्म कुंडलियां देखकर ऐसे मरीजों को ठीक किया जिनको चिकित्सक कठिनाई में पड़ गए थे और ठीक नहीं कर पाते थे उसका कहना था जब तक मैं ये ना जान लू कि ये व्यक्ति किन नक्षत्रों की स्थिति में पैदा हुआ है तब तक इसके अंतर संगीत के सूत्र को भी पकड़ना संभव नहीं है और जब तक मैं ये ना जान लूं कि इसके अंतर संगीत की व्यवस्था क्या है तो इसे कैसे हम स्वस्थ करें क्योंकि स्वास्थ्य का क्या अर्थ है इसे थोड़ा समझ लें अगर साधारणता हम चिकित्सक से पूछें कि स्वास्थ्य का क्या अर्थ है तो वो इतना ही कहेगा बीमारी का न होना पर उसकी परिभाषा निगेटिव है नकारात्मक है। और यह दुखद बात है कि स्वास्थ्य की परिभाषा हमें बीमारी से करनी पड़े स्वास्थ्य तो पॉजिटिव चीज है बीमारी निगेटिव है नकारात्मक है स्वास्थ्य तो स्वभाव है बीमारी तो आक्रमण है तो स्वास्थ्य की परिभाषा हमें बीमारी से करनी पड़े यह बात अजीब है घर में रहने वाले की परिभाषा मेहमान से करनी पड़े तो बात अजीब है स्वास्थ्य तो हमारे साथ है बीमारी कभी होती है स्वास्थ्य तो हम लेकर पैदा होते हैं बीमारी उस पर आती है पर हम स्वास्थ्य की परिभाषा अगर चिकित्सकों से पूछें तो वो यही कह पाते हैं कि बीमारी नहीं है तो स्वस्थ है पैरासिलिस कहता था ये ये व्याख्या गलत है स्वास्थ्य की पॉजिटिव डेफिनेशन होनी चाहिए पर उस पॉजिटिव डेफिनेशन को उस विधायक व्याख्या को कहां से पकड़ेंगे तो पर कहता था जब तक हम तुम्हारे अंतर्निहित संगीत को न जान लें वही तुम्हारा स्वास्थ्य तब तक हम, हम ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी बीमारियों से तुम्हारा छुटकारा करवा सकते हैं लेकिन हम एक बीमारी से तुम्हें छुड़ाएंगे और तुम दूसरी बीमारी को तत्काल पकड़ लोगे क्योंकि तुम्हारे भीतरी संगीत के संबंध में कुछ भी नहीं किया जा सका असली बात तो वही थी कि तुम्हारा भीतरी संगीत स्थापित हो जाए इस संबंध में पैरासिलस को हुए तो कोई 500 वर्ष होते हैं उसकी बात भी खो गई थी लेकिन अब पिछले 20 वर्षों में 1950 के बाद दुनिया में ज्योतिष का पुनर्विर्भाव हुआ है और आपको जान के हैरानी होगी कि कुछ नए विज्ञान पैदा हुए हैं जिनके संबंध में कुछ आपसे कह दूं तो फिर पुराने विज्ञान को समझना आसान हो जाएगा 1950 में एक नई साइंस का जन्म हुआ उस साइंस का नाम है कॉस्मिक केमिस्ट्री ब्रह्म रसायन उसको जन्म देने वाला आदमी है जियजार जी गियोरडी यह आदमी इस सदी के कीमती से कीमती थोड़े से आदमियों में एक है इस आदमी ने वैज्ञानिक आधारों पर प्रयोगशालाओं में अनंत प्रयोगों को करके ये सिद्ध किया है कि जगत पूरा जगत एक ऑर्गेनिक यूनिटी है पूरा जगत एक शरीर है और अगर मेरी उंगली बीमार पड़ जाती है तो मेरा पूरा शरीर प्रभावित होता है शरीर का अर्थ होता है कि टुकड़े अलग अलग नहीं है संयुक्त हैं जीवंत रूप से इकट्ठे हैं अगर मेरी आंख में तकलीफ होती है तो मेरे पैर का अंगूठा भी अनुभव करता है और अगर मेरे पैर को चोट लगती है तो मेरे हृदय को भी खबर मिलती है और अगर मेरा मस्तिष्क रुग्ण हो जाता है तो मेरा शरीर पूरा का पूरा बेचैन हो जाएगा और अगर मेरा पूरा शरीर नष्ट कर दिया जाए तो मेरे मस्तिष्क को खड़े होने के लिए जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी मेरा शरीर एक ऑर्गेनिक यूनिटी है एक एकता है जीवंत उसमें कोई भी एक चीज को छुओ, तो सब प्रवाहित होता है सब प्रभावित हो जाता है कॉस्मिक केमिस्ट्री कहती है कि पूरा ब्रह्मांड एक शरीर है उसमें कोई भी चीज अलग अलग नहीं सब संयुक्त है इसलिए कोई तारा कितने ही दूर क्यों ना हो वो भी जब बदलता है तो हमारे हृदय की गति को बदल जाता है और सूरज चाहे कितने ही फासले पे क्यों ना हो जब वो ज्यादा उत्तप्त होता है तो हमारे खून की धाराएं बदल जाती हैं हर 11 वर्षों में पिछली बार जब सूरज पर बहुत ज्यादा गतिविधि चल रही थी और अग्नि के विस्फोट चल रहे थे तो एक जापानी चिकित्सक तोमातो बहुत हैरान हुआ वो चिकित्सक स्त्रियों के खून पर निरंतर काम कर रहा था 20 वर्षों से स्त्रियों के खून की एक विशेषता है जो पुरुषों के खून की नहीं है उनके मासिक धर्म के समय उनका खून पतला हो जाता है और पुरुष का खून पूरे समय एक सा रहता है स्त्रियों का खून मासिक धर्म के समय पतला हो जाता है या गर्भ जब उनके पेट में होता है तब उनका खून पतला हो जाता है पुरुष और स्त्री के खून में एक बुनियादी फर्क तोमो तो, तो अनुभव कर रहा था लेकिन जब सूरज पर बहुत जोर से तूफान चल रहे थे आणविक शक्तियों के हर 11 वर्ष में चलते हैं तो वो चकित हुआ कि पुरुषों का खून भी पतला हो जाता है जब सूरज पर आणविक तूफान चलता है तब पुरुष का खून भी पतला हो जाता है यह बड़ी नई घटना थी ये इसके पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई थी कि पुरुष के खून पर सूरज पर चलने वाले तूफान का कोई प्रभाव पड़ेगा और अगर खून पर प्रभाव पड़ सकता है तो फिर किसी भी चीज पर प्रभाव पड़ सकता है एक दूसरा अमेरिकन विचारक है फ्रैंक ब्राउन वो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटाने का काम करता रहा है उसकी आधी जिंदगी अंतरिक्ष में जो मनुष्य यात्रा करने जाएंगे उनको तकलीफ ना हो इसके लिए काम करने की रही है सबसे बड़ी विचारणीय बात यही थी कि पृथ्वी को छोड़ते ही अंतरिक्ष में न मालालूम कितने प्रभाव होंगे न मालूम कितनी धाराएं होंगी रेडिएशन की किरणों की वो आदमी पर क्या प्रभाव करेंगी लेकिन 2000 साल से ऐसा समझा जाता रहा है अरस्तु के बाद पश्चिम में कि अंतरिक्ष शून्य है वहां कुछ है ही नहीं 200 मील के बाद पृथ्वी पर हवाएं समाप्त हो जाती हैं और फिर अंतरिक्ष शून्य है लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों की खोज ने सिद्ध किया कि वो बात गलत है अंतरिक्ष शून्य नहीं है बहुत भरा हुआ है और ना तो शून्य है न मृत है बहुत जीवंत है सच तो ये है कि पृथ्वी की 200 मील की हवाओं की परतें सारे प्रभावों को हम तक आने से रोकती हैं अंतरिक्ष में तो अद्भुत प्रभावों की धाराएं बहती रहती हैं उनको आदमी सह पाएगा या नहीं तो आप जान के हैरान होंगे और हंसेंगे भी कि आदमी को भेजने के पहले ब्राउन ने आलू भेजे अंतरिक्ष में क्योंकि ब्राउन का कहना आलू और आदमी में बहुत भीतरी फर्क नहीं है अगर आलू सड़ जाएगा तो आदमी नहीं बच सकेगा और अगर आलू बच सकता है तो ही आदमी बच सकेगा आलू बहुत मजबूत प्राणी है और आदमी तो बहुत संवेदनशील है अगर आलू भी नहीं बच सकता अंतरिक्ष में वो सड़ जाएगा तो आदमी के बचने का कोई उपाय नहीं अगर आलू लौट आता है जीवंत मरता नहीं और उसे जमीन में बोने पर अंकुर निकल आता है तो फिर आदमी को भेजा जा सकता है तब भी डर है कि आदमी सह पाएगा या नहीं इससे एक और हैरानी की बात ब्राउन ने सिद्ध की कि कि आलू जमीन के भीतर पड़ा हुआ या कोई भी कोई भी बीज जमीन के भीतर पड़ा हुआ भी बढ़ता है सूरज के ही संबंध में सूरज ही उसे जगाता उठाता है उसके अंकुर को पुकारता और ऊपर उठाता है ब्राउन एक दूसरे शास्त्र का अन्वेषक है और उस शास्त्र को अभी ठीक ठीक नाम मिलना शुरू हो रहा है लेकिन अभी उसे कहते हैं प्लेनेटरी हेरेडिटी उपग्रही वंशानुक्रम अंग्रेजी में शब्द है होरोस्कोप वो यूनानी होरोस्कोपस का रूप है हॉरोस्कोप यूनानी शब्द का अर्थ होता है मैं देखता हूं जन्मते हुए ग्रह को शब्द का अर्थ होता है असल में जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसी समय पृथ्वी के चारों और छितिज पर अनेक नक्षत्र जन्म लेते हैं उठते हैं जैसे सूरज उठता है सुबह जैसे सुबह सूरज उगता है सांझ डूबता है ऐसे ही 24 घंटे अंतरिक्ष में नक्षत्र उगते हैं और डूबते हैं जब एक बच्चा पैदा हो रहा है समझे सुबह छह बजे बच्चा पैदा हो रहा है वही वक्त सूरज भी पैदा हो रहा है उसी वक्त और कुछ नक्षत्र पैदा हो रहे हैं कुछ नक्षत्र डूब रहे हैं कुछ नक्षत्र ऊपर हैं कुछ नक्षत्र उतार पर चले गए कुछ नक्षत्र चढ़ाव पर हैं ये बच्चा जब पैदा हो रहा है तब अंतरिक्षों की अंतरिक्ष में नक्षत्रों की एक स्थिति है अब तक ऐसा समझा जाता था और अभी भी अधिक लोग जो बहुत गहराई से परिचित नहीं है वह ऐसा ही सोचते हैं कि चांतारों से आदमी के जन्म का क्या लेना देना ंतारे कहीं भी हो इससे एक गांव में बच्चा पैदा हो रहा है इससे क्या फर्क पड़ेगा फिर वे यह भी कहते हैं कि एक ही बच्चा पैदा नहीं होता एक तिथि में एक नक्षत्र की स्थिति में लाखों बच्चे पैदा होते हैं उनमें से एक प्रेसिडेंट बन जाता है किसी मुल्क का बाकी तो नहीं बन पाते एक उनमें से सौ वर्ष का होकर मरता है दूसरा दो दिन का ही मर जाता है एक उसमें से बहुत बुद्धिमान होता है और एक निर्बु रह जाता है तो साधारण देखने पर पता चलता है कि इन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति का किसी के बच्चे के पैदा होने से होरोस्कोप से क्या संबंध हो सकता है यह तर्क इतना सीधा और साफ मालूम होता है कि ये चांद तारे एक बच्चे के जन्म की चिंता भी नहीं करते और फिर एक बच्चा ही पैदा नहीं होता एक स्थिति में लाखों बच्चे पैदा होते पर लाखों बच्चे एक से नहीं होते इन तर्कों से ऐसा लगने लगा था तीन सौ वर्षों से तर्क दिए जा रहे हैं कि कोई संबंध नक्षत्रों से व्यक्ति के जन्म का नहीं लेकिन ब्राउन पिकौदी और इन सारे लोगों की तोमातों इन सब की खोज का एक अद्भुत परिणाम हुआ है और वो ये कि ये वैज्ञानिक कहते हैं अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि व्यक्तिगत रूप से कोई बच्चा प्रभावित होता होगा लेकिन अब हम ये पक्के रूप से कह सकते हैं कि जीवन प्रभावित होता है एक बात व्यक्तिगत रूप से बच्चा प्रभावित होता होगा हम अभी नहीं कह सकते हैं लेकिन जीवन निश्चित रूप से प्रभावित होता है और अगर जीवन प्रभावित होता है तो हमारी खोज जैसे जैसे सूक्ष्म होगी वैसे वैसे हम पाएंगे कि व्यक्ति भी प्रभावित होता है इससे एक बात और ख्याल में ले लेनी जरूरी है जैसा सोचा जाता रहा है वह तथ्य नहीं है ऐसा सोचा जाता रहा है कि ज्योतिष विकसित विज्ञान नहीं प्रारंभ उसका हुआ और फिर वो विकसित नहीं हो सका लेकिन मेरे देखे स्थिति उल्टी है ज्योतिष किसी सभ्यता के द्वारा बहुत बड़ा विकसित विज्ञान है फिर वो सभ्यता खो गई और हमारे हाथ में ज्योतिष के अधूरे सूत्र रह गए ज्योतिष कोई नया विज्ञान नहीं है जिसे विकसित होना है बल्कि कोई विज्ञान है जो पूरी तरह विकसित हुआ था और फिर जिस सभ्यता ने उसे विकसित किया वो खो गई और सभ्यताएं रोज आती हैं और खो जाती हैं फिर उनके द्वारा विकसित चीजें भी अपने मौलिक आधार खो देती हैं सूत्र भूल जाती हैं उनके आधार सिलाएं खो जाती हैं विज्ञान आज इसे स्वीकार करने के निकट पहुंच रहा है कि जीवन प्रभावित होता है और एक छोटे बच्चे के जन्म के समय उसकी चित्त की स्थिति ठीक वैसी होती है जैसे बहुत सेंसिटिव फोटोप्लेट की इस पर दो तीन बातें और ख्याल में ले लें ताकि समझ में आ सके कि जीवन प्रभावित होता है और अगर जीवन प्रभावित होता है तो ही ज्योतिष की कोई संभावना निर्मित होती अन्यथा निर्मित नहीं होती जुड़वा बच्चों को समझने की थोड़ी कोशिश करें दो तरह के जुड़वां बच्चे होते हैं एक तो जुड़वा बच्चे होते हैं जो एक ही अंडे से पैदा होते हैं और दूसरे जुड़वा बच्चे होते हैं जो होते तो जुड़वा है लेकिन दो अंडों से पैदा होते हैं मां के पेट में दो अंडे होते हैं दो बच्चे पैदा होते हैं कभी कभी एक ही अंडा होता है और एक अंडे के भीतर दो बच्चे होते हैं एक अंडे से जो दो बच्चे पैदा होते हैं वह बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके जन्म का क्षण बिल्कुल एक होता है दो अंडों से जो बच्चे पैदा होते हैं वो जुड़वा हम कहते जरूर हैं लेकिन उनके जन्म का क्षण एक नहीं होता और एक बात समझ लें कि जन्म दोहरी बात है जन्म का पहला अर्थ तो है गर्भाधारण ठीक जन्म तो उस दिन होता है जिस दिन मां के पेट में गर्भ आरोपित होता है ठीक जन्म जिसको आप जन्म कहते हैं वो नंबर दो का जन्म है जब बच्चा मां के पेट से बाहर आता है अगर हमें ज्योतिष की पूरी खोजबीन करनी हो जैसा कि हिंदुओं ने की थी अकेले हिंदुओं ने की थी और उसके बड़े उपयोग किए थे तो असली सवाल ये नहीं कि बच्चा कब पैदा होता है असली सवाल ये है कि बच्चा कब गर्भ में प्रारंभ करता है अपनी यात्रा गर्भ कब निर्मित होता है क्योंकि ठीक जन्म वही है इसलिए हिंदुओं ने तो यह भी तय किया था कि ठीक जिस भांति के बच्चे को जन्म देना हो उस भांति के ग्रह नक्षत्र में यदि संभोग किया जाए और गर्भाधारण हो जाए तो उस तरह का बच्चा पैदा होगा अब इसमें मैं थोड़ा पीछे आपको कुछ कहूंगा क्योंकि इस संबंध में भी काफी काम इधर हुआ है और बहुत सी बातें साफ हुई हैं साधारणता हम सोचते हैं कि एक बच्चा सुबह 6 बजे पैदा होता है तो 6 बजे पैदा होता है इसलिए 6 बजे प्रभात में जो नक्षत्रों की स्थिति होती है उससे प्रभावित होता है लेकिन ज्योतिष को जो गहरा जानते हैं वो कहते हैं कि वह छह बजे पैदा होने की वजह से ग्रह नक्षत्र उस पर प्रभाव डालते हैं ऐसा नहीं वो जिस तरह के प्रभावों के बीच पैदा होना चाहता है उस घड़ी और नक्षत्र को जन्म के लिए चुनता है यह बिल्कुल भिन्न बात है बच्चा जब पैदा हो रहा है ज्योतिष की गहन खोज करने वाले लोग कहेंगे कि वो अपने ग्रह नक्षत्र चुनता है कि कब उसे पैदा होना है और गहरे जाएंगे तो वो अपना गर्भाधारण भी चुनती है प्रत्येक आत्मा अपना गर्भाधारण चुनती है कि कब उसे गर्भ स्वीकार करना है किस क्षण में क्षण छोटी घटना नहीं है क्षण का अर्थ पूरा विश्व उस क्षण में कैसा है और उस क्षण में पूरा विश्व किस तरह की संभावनाओं के द्वार खोलता है जब एक अंडे में दो बच्चे एक साथ गर्भाधारण लेते हैं तो उनके गर्भाधारण का क्षण एक ही होता है और उनके जन्म का क्षण भी एक होता है अब ये बहुत मजे की बात है कि एक ही अंडे से पैदा हुए दो बच्चों का जीवन इतना एक जैसा होता है इतना एक जैसा होता है कि ये कहना मुश्किल है कि जन्म का क्षण प्रभाव नहीं डालता एक अंडे से पैदा हुए दो बच्चे उनका आईक्यू, क्यों उनका बुद्धिमाप करीब करीब बराबर होता है और जो थोड़ा सा भेद दिखता है वो जो जानते हैं वो कहते हैं वो हमारे मेजरमेंट की गलती के कारण अभी तक हम ठीक मापदंड विकसित नहीं कर पाए हैं जिनसे हम बुद्धि का अंक आप नाप सकें थोड़ा सा जो भेद कभी पड़ता है वह हमारे तराजू की भूल चूक है अगर एक अंडे से पैदा हुए दो बच्चों को बिल्कुल अलग अलग पाला जाए तो भी उनके बुद्धि अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता एक को हिंदुस्तान में पाला जाए और एक को चीन में पाला जाए कभी एक दूसरे को पता भी न चलने दिया जाए ऐसी कुछ घटनाएं घटी है। हैं जब दोनों बच्चे अलग अलग पड़े, बड़े हुए लेकिन उनके बुद्धि अंक में कोई फर्क नहीं पड़ता बड़ी हैरानी की बात है बुद्धि अंक तो ऐसी चीज है कि जन्म की पोटेंशियलिटी से जुड़ी है लेकिन वो जो चीन में जुड़वा बच्चा है एक ही अंडे का जब उसको जुखाम होगा तब जो भारत में बच्चा है उसको भी जुखाम हो जाए तौर से एक अंडे से पैदा हुए बच्चे एक ही साल में मरते ज्यादा से ज्यादा उनकी मृत्यु में फर्क तीन महीने का होता है और कम से कम तीन दिन का पर वर्ष वही होता है अब तक ऐसा नहीं हो सका कि एक ही अंडे से पैदा हुए दो बच्चे की मृत्यु के बीच वर्ष का फर्क पड़ा हो तीन महीने से ज्यादा का फर्क नहीं पड़ता है अगर एक बच्चा मर गया है तो हम मान सकते हैं कि तीन दिन के बाद और तीन महीने के बीच दूसरा बच्चा मर जाएगा इनके रुझान इनके ढंग इनके भाव समान होते हैं और करीब करीब ऐसा मालूम पड़ता है कि ये दोनों एक ही ढंग से जीते एक दूसरे की कापी की भांति होते इनका इतना एक जैसा होना और बहुत सी बातों से सिद्ध होता है हम सबकी चमड़ियां अलग अलग हैं इंडिविजुअल अगर मेरा हाथ टूट जाए और मेरी चमड़ी बदलनी पड़े तो आपकी चमड़ी मेरे हाथ के काम नहीं आएगी मेरे ही शरीर की चमड़ी उखाड़ के लगानी पड़ेगी इस पूरी जमीन पर कोई आदमी नहीं खोजा जा सकता जिसकी चमड़ी मेरे काम आ जाए क्या बात है फिजियोलॉजिस्ट से हम पूछें कि चमड़ी के दोनों के बनावट में कोई भेद है चमड़ी के रसायन में कोई भेद है चमड़ी में जो तत्व निर्मित करते हैं चमड़ी को उसमें कोई भेद है तो कोई भेद नहीं मेरी चमड़ी और दूसरे आदमी की चमड़ी को अगर हम रख दें एक वैज्ञानिक को जांच करने के लिए तो वो ये ना बता पाएगा कि दो आदमियों की चमड़ियां चमड़ियों में कोई भेद नहीं है लेकिन फिर भी हैरानी की बात है कि मेरी चमड़ी की को दूसरे की चमड़ी नहीं बिठाई जा सकती मेरा शरीर उसे इंकार कर देता है वैज्ञानिक जिसे नहीं पहचान पाते कि कोई भेद है लेकिन मेरा शरीर पहचानता है मेरा शरीर इंकार कर देता है कि ऐसे स्वीकार नहीं करेंगे हाँ, एक ही अंडे से पैदा हुए दो बच्चों की चमड़ी ट्रांसप्लांट हो सकती सिर्फ एक दूसरे की चमड़ी को एक दूसरे पे बिठाया जा सकता है शरीर इंकार नहीं करेगा क्या कारण होगा क्या वजह होगी अगर हम कहें एक ही मां बाप के बेटे हैं तो दो भाई भी एक ही मां बाप के उनकी चमड़ी नहीं बदली जा सकती सिवाय इसके कि यह दोनों बेटे एक क्षण में निर्मित हुए हैं और कोई इनमें समानता नहीं है क्योंकि उसी बाप और उसी मां से पैदा हुए दूसरे भाई भी हैं उन पर चमड़ी काम नहीं करती है उनकी चमड़ी एक दूसरे पर नहीं बदली जा सकती सिर्फ इनका बर्थ मूमेंट बाकी तो सब एक है वही मां बाप है सिर्फ एक बात बड़ी भिन्न है और वह है इनके जन्म का क्षण क्या जन्म का क्षण इतना महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है कि उम्र भी दोनों की करीब करीब बुद्धिमाप करीब करीब दोनों की चमड़ियों का ढंग एक सा दोनों के शरीर के व्यवहार करने की बात एक सी दोनों बीमार पड़ते हैं तो एक सी बीमारियों से दोनों स्वस्थ होते हैं तो एक सी दवाओं से क्या जन्म का क्षण इतना प्रभावी हो सकता है ज्योतिष कहता रहा है इससे भी ज्यादा प्रभावी है जन्म का क्षण लेकिन आज तक आज तक ज्योतिष के लिए वैज्ञानिक सहमति नहीं थी पर अब सहमति बढ़ती जाती है इस सहमति में कई नए प्रयोग सहयोगी बने हैं एक तो जैसे ही हमने आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स हमने कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े वैसे हमें पता चला कि सारे जगत से सारे ग्रह नक्षत्रों से सारे ताराओं से निरंतर अनंत प्रकार की किरणों का जाल प्रवाहित होता है जो पृथ्वी पर टकराता है और पृथ्वी पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उससे अप्रभावित छूट जाए हम जानते हैं कि चांद से समुद्र प्रभावित होता है लेकिन हमें ख्याल नहीं है कि समुद्र में पानी और नमक का जो अनुपात है वही आदमी के शरीर में पानी और नमक का अनुपात है सेम प्रपोर्शन और आदमी के शरीर में पैंसठ प्रतिशत पानी है और नमक और पानी का वही अनुपात है जो अरब की खाड़ी में अगर समुद्र का पानी प्रभावित होता है चांद से तो आदमी के शरीर के भीतर का पानी क्यों प्रभावित नहीं होगा अभी इस संबंध में जो खोजबीन हुई उसमें दो तीन तथ्य ख्याल में ले लेने जैसे हैं वो ये कि पूर्णिमा के निकट आते आते सारी दुनिया में पागलपन की संख्या बढ़ती है अमावस के दिन दुनिया में सबसे कम लोग पागल होते हैं पूर्णिमा के दिन सर्वाधिक चांद के बढ़ने के साथ अनुपात पागलों का बढ़ना शुरू होता है पूर्णिमा के दिन पागलखानों में सर्वाधिक लोग प्रवेश करते हैं और अमावस के दिन पागलखानों से सर्वाधिक लोग बाहर जाते हैं अब तो इसके स्थेटिक्स उपलब्ध हैं अंग्रेजी में शब्द है लुनाटिक लूनाटिक का मतलब होता है मारा, लूनार हिंदी में भी पागल के लिए मारा शब्द है बहुत पुराना शब्द और लुनाटिक भी कोई तीन साल पुराना शब्द है कोई 3000 साल पहले भी आदमियों को ख्याल था कि चांद पागल के साथ कुछ ना कुछ करता है लेकिन अगर पागल के साथ करता है तो गैर पागल के साथ नहीं करता होगा आखिर मस्तिष्क की बनावट आदमी के शरीर के भीतर की संरचना तो एक जैसी है हां यह हो सकता है कि पागल पे थोड़ा ज्यादा करता होगा गैर पागल पे थोड़ा कम कर सकता होगा यह मात्रा का भेद होगा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि गैर पागल पर बिल्कुल नहीं करता होगा अगर ऐसा होगा तब तो कोई पागल कभी पागल ना हो क्योंकि सब गैर पागल ही पागल होते पहले तो काम गैर पागल पर ही करना पड़ता होगा चांद को प्रोफेसर ब्राउन ने एक अध्ययन किया है वो खुद ज्योतिष में विश्वासी आदमी नहीं थे अविश्वासी थे और अपने पिछले लेखों में उन्होंने बहुत मजाक उड़ाई लेकिन पीछे उन्होंने सिर्फ खोजबीन के लिए एक काम शुरू किया कि मिलिट्री के बड़े बड़े जनरल्स की उन्होंने जन्मकुंडलियां इकट्ठी की डॉक्टर्स की अलग अलग प्रोफेशंस की बड़ी मुश्किल में पड़ गए इकट्ठी करके क्योंकि पाया कि प्रत्येक प्रोफेशन के आदमी एक विशेष ग्रह में पैदा होते हैं एक विशेष नक्षत्र स्थिति में पैदा होते है. से जितने भी बड़े प्रसिद्ध जनरल्स हैं मिलिट्री के सेनापति हैं योद्धा हैं उनके जीवन में मंगल का भारी प्रभाव है वही प्रभाव प्रोफेसर की जिंदगी में बिल्कुल नहीं है ब्राउन ने जो अध्ययन किया कोई पचास हजार व्यक्तियों का जो भी सेनापति हैं उनके जीवन में मंगल का प्रभाव भारी है आम तौर से जब वे पैदा होते हैं तब मंगल जन्म ले रहा होता है उनके जन्म की घड़ी मंगल के जन्म की घड़ी होती है। ठीक उससे विपरीत जितने पैसिफिस्ट हैं दुनिया में जितने शांतिवादी हैं वो कभी मंगल के जन्म के साथ पैदा नहीं होते एक एकाध मामले में ये संयोग हो सकता है लेकिन लाखों मामलों में संयोग नहीं हो सकता गणितज्ञ एक खास नक्षत्र में पैदा होते हैं कवि उस नक्षत्र में कभी पैदा नहीं होते कभी उस नक्षत्र में कभी पैदा नहीं होते ये कभी एकाध के मामले में संयोग हो सकता है लेकिन बड़े पैमाने पर पे संयोग नहीं हो सकता असल में कवि के ढंग और गणितज्ञ के ढंग में इतना भेद है कि उनके जन्म के क्षण में भेद होना ही चाहिए ब्राउन ने कोई दस अलग अलग व्यवसाय के लोगों का जिनके बीच तीव्र फासले हैं जैसे कवि है और गणितज्ञ है या युद्धखोर सेनापति है और एक शांतिवादी बटिन रसल है एक आदमी जो कहता है विश्व में शांति होना चाहिए और एक आदमी निस्स जैसा जो कहता है जिस दिन युद्ध न होंगे उस दिन दुनिया में कोई अर्थ न रह जाएगा इनके बीच बौद्धिक विवाद ही है सिर्फ या नक्षत्रों का भी विवाद है इनके बीच केवल बौद्धिक फासले हैं या इनकी जन्म की घड़ी भी हाथ बटाती है जितना अध्ययन बढ़ता जाता है उतना ही पता चलता है कि प्रत्येक आदमी जन्म के साथ विशेष क्षमताओं की सूचना देता है ज्योतिष के साधारण जानकार कहते हैं कि वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो विशेष नक्षत्रों की व्यवस्था में पैदा हुआ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वो विशेष नक्षत्रों में पैदा होने को उसने चुना वह जैसा होना सकता था जो उसके होने की आंतरिक संभावना थी जो उसके पिछले जन्मों का पूरा का पूरा रूप था जो उसकी संयोजित अर्जित चेतना थी वो इस नक्षत्र में ही पैदा होगी हर बच्चा हर आने वाला नया जीवन इंसिस्ट करता है अपनी घड़ी के लिए अपनी घड़ी में ही पैदा होना चाहता है अपनी ही घड़ी में गर्भाधान लेना चाहता है दोनों अन्योन्याश्रित हैं इंटरडिपेंडेंट हैं मैंने आपसे कहा कि जैसे समुद्र का पानी प्रवाहित हो, प्रभावित होता है सारा जीवन पानी से निर्मित है पानी के बिना कोई जीवन की संभावना नहीं यूनान में पुराने दार्शनिक कहते थे पानी से जीवन या पुराने भारतीय और चीनी और दूसरे दुनिया की मैथोलॉजी भी कहती हैं पानी से जीवन का जन्म आज एवोल्यूशनर को मानने वाले विकास को मानने वाले वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जीवन का जन्म पानी से शायद पहला जीवन काई वो जो पानी पर जम जाती है वही जीवन का पहला रूप फिर आदमी तक विकास जो लोग पानी के ऊपर गहन शोध करते हैं वो कहते हैं पानी सर्वाधिक रहस्यमय तत्व है और जगत से अंतरिक्ष से तारों का जो भी प्रभाव आदमी तक पहुंचता है उसमें मीडियम माध्यम पानी है आदमी के शरीर के जल को ही प्रभावित करके कोई भी कोई भी रेडिएशन कोई भी विकिरण मनुष्य में प्रवेश करता है